मैं निराकार हूं नहीं मनुष्य चाहता है मैं निर्दुख हूं निश्चिंत रहू और मरु नहीं मौत से सब डरते दुख मौत चिंता रोग एक कोई नहीं चाहता कोई चाहता कि मैं चिंता में रहूं, मैं रोगी रहूं मैं दुखी रहूं मैं मरूं, कोई नहीं चाहता तो वास्तव में जो कभी नहीं मरता वही तुम हो जिसको कभी रोग नहीं लगता वही तुम हो जिसको कभी चिंता नहीं लगती वही तुम हो माताजी सुन रहे सत्संग करती है ना? इनके भगत है ये सत्संग करती है अभी स्वयं थोड़ी तबियत खराब है तो इधर आ गए बिचारी तो दुख मेरे में नहीं है दुख है तो मन में है रोग है तो शरीर में है चिंता है तो चित्त में है मौत है तो शरीर में है मैं इस सब से न्यारा हूं ऐसा अपने को जाने अपने को माने जाने नहीं तो कोई बात नहीं खाली माने पृथ्वी गोल है गोल है नहीं जाने खाली मान लेता पृथ्वी गोल है तो भी पास हो जाता है जान जाने की मैं दुख को जानने वाला हूँ तो मैं दुखी नहीं हूँ मैं बीमारी को जानने वाला हूँ तो मैं बीमार नहीं हूँ मैं चिंता को जानने वाला हूँ तो मैं चिंतित नहीं हूँ मौत आती तो मौत को भी हम देखते हैं शरीर मरा हुआ है फिर भी हम रहते हैं तो हमारी मौत होती नहीं तो क्या हुआ की जहाँ दुख नहीं रोग नहीं चिंता नहीं मौत नहीं वह साक्षी चेतन आत्मा मैं हूं इसी को बोलते हैं ज्योति स्वरूप मतलब जानने वाला मन तो ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछड़ तुम जानने वाले हो तो जैसे आप अपना बुरा नहीं चाहते आपसे कोई ठगी करे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा आपका कोई नुकसान करे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा आपसे कोई धोखा करे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा तो ऐसे आप भी ऐसा व्यवहार करो कि जो आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरे से नहीं करो ये विदुर नीति में आया महाभारत में आत्म प्रतिकूल आशाम न समाचारित जो आपको उचित नहीं लगता ऐसा व्यवहार दूसरे से ना करो क्योंकि दूसरे में भी आप ही का वही चैतन्य है पृथ्वी जब आई धरती पे असुर बढ़ गए असुर माना स्वार्थी लोग राक्षस माना स्वार्थ में दूसरे का बुरा भी कर ले रूप बदल दे ठगी कर ले राक्षस दैत्य अपना फायदा हो न हो दूसरे का बिगाड़ के मजा आवे उसको दैत्य बोलते हैं सांबर बाबरो वही जो फायदो थे ना बे जो कुछ बिगड़ना हो जाए ना तो उनके हवा दे के दैत्य जय हुआ और अपनी पूर्ति के लिए कोई भी धोखाधड़ी करने को लग जाए उसको राक्षस बोलते हैं। और स्वार्थ के बिना कोई काम ना करे उसको असुर बोलते हैं। और जो दूसरे के भलाई के लिए वरदान आशीर्वाद देवे उसको सुर बोलते हैं, देवता बोलते हैं। ब्रह्मज्ञानी इन सबसे भी लक्षण होते भगवान सबसे भी लक्षण होते हैं भगवान सुर भी नहीं है असुर भी नहीं है देवता भी नहीं है दैत्य भी नहीं मानव भी नहीं है लेकिन मानव देवता दैत्य जिससे सत्ता पाते है वो चैतन्य भगवान है आत्मा है वो ब्रह्म है तो असुर की आत्मा भी वही ब्रह्म है सुर की आत्मा भी वही ब्रह्म है कंगन अंगूठी मंगल सूत्र बाजूबंद कंगन नहीं है कंगन अंगूठी नहीं है लेकिन सोना सोना न कंगन है न बाजूबंद है न अंगूठी है सोना सोना है सोना सब में है ऐसे ब्रह्म सभी रूप में तो पृथ्वी ने प्रार्थना किया के असुर बढ़ गए है तो भगवान ने कहा क्षम आते हैं तो भगवान अवतार लेने को जाएंगे, तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को बुलाया कि तुम भी जाओ देवी कार्य में तो वायु देव ने अपना अंश पवन कुमार हनुमान के रूप में कोई जाम के रूप में किसी देवता का कोई किसी वानर के रूप में कोई किसी वानर के रूप में वो सब देवताओं के परमात्मा देव के देवी कार्य में भागीदार होने के लिए आ गए तो घमासान युद्ध हुआ रावण के दैत्यों का राक्षसों का और राम जी के बंदरों का तो बंदर तो मर गए दैत्य भी मरे युद्ध में इंद्रदेव ने देखा कि आप, आपका विजय हुआ अभिनन्दन देने वाए राम जी को देवताओं का कार्य सफल हुआ कोई आज्ञा है तो बोलो बोले आज्ञा है कि तुम अमृत की वर्षा कर दो तो जो मरे हुए जीवित हो जाए तो मरे हुए जीवित हो गए तो जीवित कौन हुए बंदर जीवित हुए अमृत की वर्षा तो सब पे हुई लेकिन जीवित हुए बंदर दैत्य नहीं हुए क्यों कि दैत्य राम का विरोध करके युद्ध कर रहे थे तो राम का चिंतन था इसलिए उनकी सदगति हो गई और बंदर रावण के विरोध में लड़ रहे थे इसलिए उनका जीव भटक रहा था तो भटक रहा था तो वापस आ गए लेकिन देखा जाए तो बंदरों में और दैत्यों में मूल धातु एक ही का एक राम में और रावण में मूल तत्व ब्रह्म एक का एक जैसे फ्रीज और गीजर अब गीजर उकलते हुए गीजर में हाथ डालो तो हाथ भी पकोड़ा हो जाएगा और फ्रीज के अंदर हाथ डालो तो ठंडा होगा लेकिन दोनों का मूल तत्व तो बिजली है वो मशीन अलग अलग है ऐसे ही चित्त अलग अलग है भाव अलग अलग है लेकिन तत्व सभी में एक है तो वही परमात्मा में से पृथ्वी जल तेज भाग आकाश और वही परमात्मा नारायण रूप क्या है और वही परमात्मा का सब देवता है और वही देवता फिर बंदर हो क्या है। और वही राक्षसों के युद्ध कर रहे हैं <देखा> जैसे एक ही चैतन्य रात को एक ही तुम्हारा चैतन्य आत्मा रात को बंदर भी देखते हो दैत्य भी देखते हो रेलगाड़ी भी देखते हो राजपुरा भी देखते हो और माता कथा कर रही वो भी माताजी देखती है <देखा> माताजी के चेले चालते <देखा> सुन रहे हैं वो भी देखती है हरिओम वालों को भी देख रहे है बापू वालों को भी देख रहे है माता वाले को भी देख रहे है लेकिन बना तो उसी एक चैतन्य से ही है ना ऐसे मूल में एक चैतन्य परमात्मा ही है तो जब सबके लिए तर्पण आहुति देते न तो मूल के तरफ आता तो आनंद आता है मन में मैं विरोधी के लिए भी कह तो विरोधी की अंदर से गांठ खुल गई आनंद आया सब तृप्त असुरास तृप्त त्रप, देवता तृप्त गंधर्व तृप्त यक्ष तृप्त नाग तृप्त भूत तृप्त तो, यक्ष राक्षस तृप्त तो, वनस्पति तृप्त हो तो सभी तृप्त तो, सभी तृप्त तो, तो आपके हृदय में तृप्ति तृप्ति देते तो तृप्ति तो बच जाती ना तो आज जो तर्पण किया अच्छा आनंद आया होगा है ना मेरे को तो अच्छा लगता है मेरे को किसी देवता की पूजा करके कुछ लेना नहीं और मेरा बाप मर के कोई नर्क में होगा ये तो सवाल नहीं फिर भी अपन करो तो लोग भी करते है, अच्छा है फायदे का काम है अपने को पुण्य नहीं लेना है लेकिन वो पुण्य भले दूसरे ले जाए घर तो अपना भी आनंदमय होता है और खीर खाने को मिलती मूंड <laughs> मुंडाए तीन गुण सिर की मिट जाए खाज खाने को खीर मिले लोक कहे महाराज महाराज महाराज <laughs> खीर मिले हलवा मिले अहमदाबाद आश्रम में खीर बच गई है और सूरत में खीर बच्ची है कि नहीं क्या बचा है क्या जरा समाचार ले लो जहा जहाँ खीर बच्ची हो ए, दिवाली के आसपास बापूनगर में जो गरीब गुरबे हैं उनको आश्रम में बुलाकर भोजन कराने का जमाओ अथवा तो वहीं भोजन बना के उनको खिलाओ और अपन वहाँ सत्संग करे ऐसा अहमदाबाद वाले बापू नगर में भी किट देने का अभिषेष सोचो अर्जुन जैसे ओडिशा में देंगे न लोगों को और दूसरी जगह दिवाली अब दिवाली का कार्यक्रम चालू होगा लोग तो बापू के पास आते बापू जाएंगे आदिवासियों के पास दिवाली मनाने अभी एक कार्यक्रम बना रहे हैं अभी जो यहाँ से जो जा रहे हैं जाते जाते तीस तीस रूपये अपने लेते जाना जो कल आए हैं आज आए हैं किया है तो तीस तीस रुपए रिटर्न लेते जाना बच गया है पैसा ठीक है हरिओम हरिओम यही सुन रहे हैं कि और लोग भी सुन रहे हैं सब जगह सुने तो सब जगह वाले तीस तीस नहीं लेना खाली इधर वालों को देंगे हम तीस तीस, तीस रुपए वापसी हरिद्वार दूर दूर से आए वापसी खर्च तीस तीस, तीस रूपये सब जगह लेना है तो सब जगह से भी लो दो जैसा भी है अब हम ओडिशा वाले भी सुन रहे हैं क्या ओडिशा में भी जा रहा है क्या लाइन अब ओडिशा में केसरापल्ली है आश्रम बहुत प्राकृतिक पहाड़ियों में है बहुत लोग आते हैं तो सोचते हैं कि पहली तारीख या तो 30 तारीख ओडिशा में केसरापल्ली वालों को दे 30 तारीख को तो हम घूमेंगे जहाँ जहाँ बाढ़ आई है जहाँ भंडारे चल रहे हैं, उधर और क्या क्या कर सकते अपन सेवा तीस को पहुंचे की उन्तीस को पहुंचे ये सब सोच रहे हैं यहाँ का तो हो गया संपन्न पहले बता दिया इसीलिए जो पहले बापू आएंगे ऐसा सुना है तभी आए हैं तो हाथ ऊपर करो सत्ताईस तारीख बापू जी हरिद्वार में है इसीलिए इधर ग्राहकी ज्यादा है आज पहले से घोषणा कर दी सत्ताईस की तो अच्छा है लाभ हो गया आपको भी हमको भी हम यहाँ का तो कार्यक्रम पूरा कर देंगे गाड़ी तैयार करके दूसरी जगह जाऊंगा फिर उस ओड़िसा जाना है ओड़िसा किसी को आना है तो हाथ ऊपर करो अच्छा लगता नहीं ना आनंद है